सहनौ भुन सह वी करवा वह तेजस्विनाव तमस्तमा विदेश ओ शि शांति शांति हरी ओ आज तीन दिवसीय कठोपनिषद मनन शिविर का आज भी बहुत शीघ्रता से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे चुने हुए श्लोकों का मनन करते हुए कल हम लोग जहाँ हम लोगों ने विराम खींचा यमाचार्य कह रहे हैं न चिकेता नचिकेता को कि हे नचिकेते जो तुम जानना चाहते हो उसे मैं बहुत ही संक्षेप में तुम्हें क्या है वो ओम तत्व ओम तत्व ओम तत्व अपने आप में एक ग्रंथ है बहुत बड़ा है तो हम लोग उस पर विस्तार न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद वाले श्लोकों में था आलम्बनम श्रेष्ठ आलम्बनम पर इत्यादि तद वहाँ पर नहीं आते हुए <coughs> चले आते हैं अगले अध्याय में एक नंबर सूत्र पर यह भी बहुत ही कठोपनिषद का एक गुरुत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है सिर्फ कठोपनिषद के सामग्रिक उपनिषद में से अगर कुछ श्लोकों को चुन लिया जाए तो ये उन कतिपय चुने हुए श्लोकों में से एक होगा ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्टो परमे पराराधे छायातपो तपो ब्रह्म विदो वदी पंचाग्नो ये चृणाचिकेता बहुत ही गहराई में जाकर इसका अर्थ और हमारे रोजमर्रे जीवन में इसका उपयोग हम जितना अधिक कर सकेंगे जितना मना न देखो पाएगा इन कतिपय श्लोकों का उतना ही हम लोगों का जो व्यक्तित्व है जागतिक व्यक्तित्व से आध्यात्मिक व्यक्तित्व की तरफ मोड़ लेते हुए हम पाएंगे शब्दार्थ नहीं है रितम अर्थात सत्य ओम रिम रितम जो मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिखा रितम अर्थात सत्य रितम भरा तत्व प्रज्ञा योग सूत्र में हम पाते हैं कि ईश्वर का ब्रह्म का ज्ञान जो है रितम भरा सत्यूत है सत्य ही सत्य स्वरूप है वो सत्य ही उनका स्वभाव है स्वरूप है ज्ञान है मगर यहाँ पर रितम ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम पाते हैं रितम अर्थात अवसंभावी कर्म फल कर्मफल जो जैसे की ना होता सफल वो सब मुझे कहते हैं जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्म हमें भुगतना ही पड़ेगा मैं जब दुख पा रहा हूं ना ये दुख का और कोई कारण नहीं है जो कुछ भी घटनाएं मेरे जीवन में घट रही है ये सब इसके पीछे मेरी भलाई थी नहीं तो परम कार होने की ईश्वर ऐसा बंदोबस्त कभी नहीं करते मगर आदमी अनजान है मोह में डूबा हुआ है वो खुद ही अपने निष्कर्ष निकाल लेता है और उस निष्कर्ष से खुद ही दुख कष्ट पाता है एक बच्चा है उसके पिताजी माता जी आए यहां पर एक दिन मिलने तो भंडारी महाराज से मिले महाराज जी ने बोल दिया को जरा खीर प्रसाद दे दो तो पायस प्रसाद लेकर घर गए अब बच्चा बहाना कर रहा है बच्चा ने एक चम्मच खाई खीर दो चम्मच खाई चार चम्मच पांच चम्मच वो बेचारा पूरा कटोरे ही वो खाएगा तो मां धमकाती है माँ उसके हाथ से कटोरे छील ले रही बच्चा रोना शुरू कर दे रहा बच्चे को कष्ट होना शुरू हो गया बच्चा सोच रहा कि माँ मेरी दुश्मन बन गई और उसके बच्चों के साथ उठते बैठते उसने कुछ गाली सीख ली गाली की किसे बोलते ये भी उसको पता नहीं इसका अर्थ क्या है ये भी पता नहीं तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया माँ ने थप्पड़ मारा फिर से दुख पाना शुरू हो गया रोना शुरू कर दिया दो तो चार चीजें खाने की चीजें चोरी करते करते तो उसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है पिताजी उसको डांटते हैं माँ मारती है फिर सोचते हैं कि लोग मेरा सब दुश्मन है अर्थात जब जब वो बच्चा कष्ट पा रहा है अरे कष्ट के पीछे उसके जीवन में जो घटना घट गट रही थी वो उसके रितम अर्थात उसका कर्मफल ही है या कर्मफल अवशंभावी है कहते हैं धेर है मगर अंधेर नहीं कर्म फल हम को भुगतना पड़ेगा पिवंत तो वचन में है माता च पिता च कहने की जरूरत नहीं है पितरों बोलने से ही हो गया माता पिता दोनों को समझ में आ तो यहाँ पर पिवंत अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा दोनों ही मानो की कर्म फल भोग कर रहे सुकृत्य लोग जगत में सुकृतस्य अर्थात अच्छे कर्म का ही फल भोगत रहे खराब कर्म का नहीं का सुकृत का एक अर्थ है कृत कर्म सुकृत का ये अर्थ है अच्छे कर्म दूसरा कर्म कृत कर्म कोई भी कर्म जैसा भी हो वैसा कर्म उसको फल भुगतना ही पड़ेगा गुहाम पर विष्टो परमे परार्ध्य बात बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तो है समझने योग्य है पहले दिन हम लोगों ने कहा कठोपनिषद का एक नाम है हृदयोपनिषद तो यहां से आता गुछाम, गुछाम है हृदयोपनिषद क्यों? कह रहे कि गुहाम हृदय गुहाामे प्रविष्टो ये आत्मा जीवात्मा दोनों के दोनों मानो की हरेक मनुष्य के हर एक जीव का मगर दूसरे जीव लोग कुछ धारण नहीं कर सकते हैं कल्पना नहीं कर सकते इसलिए प्राणी मात्र न करके मनुष्य मात्र कहा जाता है मनुष्यों के गुफाओं में परमे परार्थ है परम अर्थात श्रेष्ठ व श्रेष्ठ तत्व परमात्मा जीवात्मा के साथ यह हमारे आपके शरीर में कहा है परमे वो परम तत्व पर है। शरीर के पर अर्थात ऊर्ध्व आधे में ये ऊर्ध आधा कैसे हो गया सात चक्र का तत्व हम आप जानते हैं हमारे शरीर में आपके शरीर में सात चक्र हैं। बीच में है अनाहत ध्वनि हृदय में हृदय से ऊपर तीन और हृदय से नीचे तीन हृदय से नीचे तीन में मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार हृदय से नीचे तीन हृदय है अनाहत चक्र और इसके ऊपर है विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार गले में विशुद्ध चक्र ब्रुकुटी में आज्ञा चक्र जिसको त्रिनयन कहा जाता है देवियों का शंकर भगवान का यहां पर तीसरा नयन है ज्ञान चक्षु कहा जाता है और सहस्रार बीच तो बीच में है हृदय या अनाहत हृदय को लेके इसके ऊपर चार और हृदय को छोड़कर इसके नीचे तीन तो नि, निम्नगामी मन चला जाता है भोगगामी मन चला जाता है इसलिए इसको अपर अर्ध कहा गया मनुष्य के शरीर के निम्नांग को और उच्चांग को पर्ध बहुत मजेदार बात यह है उत्तरायण और दक्षिणायन की कल्पना हम करते हैं शास्त्र में है गीता में भी है हम जानते हैं कि छह महीने तक बीच में पिता मह सरसैया में इंतजार करते रहे उत्तरायण की प्रतीक्षा में है उत्तरायण और दक्षिणायन यह हमारे शरीर के अंदर ही योग शास्त्र कह रही है कि हमारे शरीर के ही अंदर है पृथ्वी में बीच में भूमध्य रेखा है काल्पनिक रेखा से विभाजित कर दी गई इधर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध नॉर्थ पोल साउथ पोल सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध से ऊपर की ओर उठ रहा है वो एक अवस्था दक्षिणी गोलार्ध से जब नीचे की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ सूर्य का जाना वह दक्षिणायन हो गया और उत्तरी गोलार्ध से जब दक्षिण गोलार्ध की तरफ आना है सूर्य जब ऊपर उठ उठा जब पचपन में भूगोल में हमने अपने सामने पढ़े थे तो उस समय वो हो गया उत्तरार्ध दक्षिणार्ध उत्तरार्ध तो उत्तरार्ध हमारे योग शास्त्र क्या कह रही है कि जब हमारा मन अनाहत आ चक्र से अनाहत चक्र से ऊपर की तरफ उठता है तब होता है वो उत्तरायण उत्तरार्ध में उत्तरायण और जब मन हमारा भोग वित्त से आपलुत हो जाता है तब नीचे की तरफ मन चला जाता है तो मृत्यु के समय ठीक उस समय मन कहाँ पर है शरीर को जब प्राण वायु त्यागने ही वाला है तब अगर मेरा मन ऊपर की तरफ हो आज्ञा विशुद्ध ससुरार के तरफ हो ऊपर ही भूमिकाओं में रहने से आदमी का मन मोक्ष के तरफ कना की यो स्मरती माम अंत काले माम स्मरण तक कलेवर भगवान कह रहेगी जो मुझ मेरे बारे में सुनता नहीं है मृत्यु के समय हमने टेप बजा दी मगर मन उसका भोग विलासिता में डूबा हुआ है तो नहीं होगा तो ये जो कह रहे हैं कि प्र, प्र, गुहाम प्रविष्टो परमे परार्दय हमारे आपके शरीर में ऊपरी अंश में ये विराज कर रहे हैं हृदयाकाश दो आकाश एक महाकाश और एक हृदय आकाश बाद में हम इसका आज जरा देख लेंगे और कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों वास्तव में भोग नहीं करते परमात्मा क्या भोग करेगा उसका तो कुछ अभाव नहीं है कोई काम नहीं है कौन का कर्म करता है जिसका कुछ अभाव हो प्राक अभाव प्रध्यंग स्वभाव अभाव आत्यंतिक अभाव ये तीन प्रकार के अभाव है ये हॉल बनने के पहले आज से दस साल बीस साल तीस साल पहले इसका एक अभाव था ते प्राक अभाव युक्त जो जो प्राक अभाव युक्त है वो वो प्रध्यंगश अभाव युक्त एक दिन उसका विनाश होगा विनाश के बाद फिर से उसका एकांत अभाव हो जाएगा और एक आत्यंतिक अभाव कभी है ही नहीं जगत संसार में सुख या आनंद कभी है ही नहीं जहां जहां हम आनंद पाते हैं वहां वहां आनंद है नहीं ये भ्रांति दर्शन तो कह रहे हैं कि ये छाया तब जीवात्मा परमात्मा दोनों रितम पिवंतों दोनों भोग नहीं करते मगर छत्रिय न्याय किसी स्टडी सर्कल पे महाराज जाएंगे तो काफी भीड़ हो गई उस स्टडी सर्कल में गाड़ी आई महाराज के साथ एक आधौ भक्त लोग घड़े उतरे चिल्लाना शुरू हो गया महाराज लोग आ गए महाराज लोग आ गए चलो चलो चलो, चलो महाराज लोग आ गए महाराज एक ही है महाराज बहुवचन में नहीं है महाराज एक ही है मगर इम्पोर्टेंस क्योंकि उस गाड़ी में उन भक्तों के बीच में महाराज है महाराज के लिए वो आयोजन किया गया इसलिए गुरुत्व महत्व महाराज का है तो इसी को कहा जा है छत्र तो यहाँ पर चर्चा हम लोगों की हो रही है आत्मा की तो आत्मा भोग कर रहा है शरीर को धारण करके और आत्मा अर्थात जीवात्मा परमात्मा का एक अंग है परमात्मा के अलावा नहीं रह सकता छाया तपो मानो कि ये दोनों प्रकाश और अंधकार के तरह विपरीत एक साथ रहने के बावजूद विपरीत गुण धर्म संपन्न है मैं मेरे को जान तो एक ज्ञान अभवासक और जिसने ब्रह्म को जान लिया परमात्मा को जानिए वो सकल अज्ञान अभ मैं अल्पज्ञ हूं और परमात्मा सर्वज्ञ है वे सर्वशक्तिमान है मैं अल्पशक्तिमान हूं तो दोनों में पूरा मैं अर्थात जीवात्मा हम आप आप आप, आप। ये जीवात्मा को इस तरह से समझ लीजिए आपके घर में एक बहुत बड़ा मिरर है उस मिरर में आप अपने आप को देख पा रहे हैं मिरर इतफाक से गिर गई टूट गई उस मिरर में शीशे में आदर्श के हजार टुकड़े हो गए तो इन हजार के हजार टुकड़ों में एक एक पृथक पृथक आप अपने चेहरे को देख पाएंगे अब इन हजार टुकड़ों को एक साथ मिला दीजिए सम टोटल ऑफ ऑल दिस 1000 पीसेस तब एक मिरर बना और उस एक मिरर को एक शीशे को तोड़ देने से 1000, 2000, 5000 जितने भी बनते जा रहे हैं ये सब हम और आप टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं ये कमरा अगर बंद कर दिया जाए और इससे भी लैंप से अगर छेद छेद छेद छेद हो जाए इसके छत पे बिंदु बिंदु बिंदु बिंदु तमाम सारे बिंदु होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या हो ना है प्रतिबिंब एक ही प्रकाश का हजारों लाखों करोड़ों प्रतिबिंब हो सकते हैं ठीक उसी बात ही परमात्मा एक एक परमात्मा से हम हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों करोड़ों अरबों जीवात्मा हम हैं वही कह रहे हैं कि छाया तपो ब्रह्म विद्यो वदंती कौन कहते हैं ब्रह्मविद ज्ञाने गण ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है मगर अज्ञान के चलते मैंने अहम मम इति मैं और मेरा का आवरण खींच लिया उससे मैं संकीर्ण हो गया उससे मैं छोटा हो गया चाह तो चमारिन चुहारिन नीचन के नीच मैं तो ब्रह्म हूँ जब तू नहीं थी बीच सादा कवि कहते अरे चाह डिजायर तो कितना निम्न है रे चाह तो चमारेन चौहारे नि बढ़कर साधा कवि अपने डिजायर को क्या गाली दे सकता चाह तो चमारेन चौहारे नीचे नीच। निच तौर पे हो ही नहीं सकता क्यों स्वरूप मेरा ब्रह्म है पर ब्रह्म है मगर तू कहा से आ गई मेरे बीच में आकर मुझको जीवात्मा आकर बना कर ये सुख दुख का भोग करवा रही है तू करे ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं और कर्मकांडी लोग भी कहते हैं पंचाग्नि ये चतुर्नाचिकेत दो प्रकार के कर्मकांडी जो लोग पंच अग्नि का चयन करते हैं अग्निहोत्र ब्राह्मण तो करते ही है उसके अलावा दूसरे भी और जीवन में जिन लोगों ने तीन तीन बार नाच अग्नि का चयन किया स्वर्ग सुख को पाने के लिए तो तीन बार जब उन लोगों ने नाचिकेत अग्नि का चयन किया तो उनका सुख भोग करने की इच्छा भी चली जा रही है वो चाहत भी चली गई, कर्म फल खंडित हो जाते हैं गुरुत्वपूर्ण यहाँ पर है पंचाग्न समय स्वामी भूतेशानंद जी इस पंचाग्नय के ऊपर बहुत जोर दिया करते थे उनके कटुपिनिष पुस्तक पर यो भी भक्तों के समक्ष भी कहा करते थे ये पंचाग्न यो ये शास्त्र में जो पंचाग्नि है मगर आज के दिन में हमारे आपके जीवन में ये पंचाग्नि का अर्थ टोंड डाउन हो चुकी है डाइल्यूटेड करके इसको हमारे आपके इस सोशल सेटअप पर समझना पड़ेगा तो पहला है पंचाग्नि में गार्हपत्य अग्नि गार्हपति अग्नि सब क्या एक कुल देवता होता है मगर हमको आपको पता नहीं कि ओरिजिनली हमारा कुल देवता कौन थे हमारा आपका नारी सूत्र बधा पड़ा हुआ किसी गांव से उस गांव के साथ आपको संपर्क नहीं है बाबा लोग कुछ करते होंगे मगर हमको पता नहीं तो ठीक है गारहपत्य अग्नि कुल देवता जिसको पता नहीं है इष्ट देव ही उनके गारहपत्य अग्नि हो गये अर्थात उनके गृहस्थाली का मालिक आपके फैमिली के मालिक कुल देव अगर आपको पता नहीं है तो इष्ट देव आपके गारापति अग्नि तुल्य है दूसरे आह्वानी अग्नि पंचाग्नि पांच प्रकार के अग्नि में से ग्रस्त के लिए दूसरा अग्नि है आहुति स्थल <coughs> आहुति स्थल अर्थात तो एक साधन भजन सबका घर अलग से श्राइन छोटा सा एक श्राइन हो अलग से कोने में कर लीजिए मगर उसको शुद्ध पवित्र रखना पड़ेगा जितना हो सके वहां पर वो एक स्टोर न बन जाए तो वहां पर जहां पर आप अपने श्रीदेव को या भगवान को आवाहन करते हैं आवाह है यह अग्नि तीसरा सबसे गुरुत्वपूर्ण है दक्षिणाग्नि दक्षिणाग्नि ये आज हमारे आपके कंसेप्ट में आ गया पार्लर कल्चर बैठक खाना ये पार्लर कल्चर हमारे आपके ये मौलिक रूप से भारतीय सभ्यता रीति नीति की बात नहीं यह पाश्चात्य से इसको हम लोगों ने नकल कर लिया अंदर चाहे जैसा भी रहे महिला रहे जो भी है बैठा खाना को ड्राइंग रूम को बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखेंगे रहेगा, सीन रहेगी, रहेगा <coughs> एक रहेगी बढ़िया कैलेंडर रहेगा शीशे की अलमारी अच्छी अच्छी किताबें रहेंगे लोगों को देखने के लिए भले ही मैंने उसके पंडो को न फाड़ा हो न काटो मगर एक ड्राॅइंग रूम और दिखाओ बटी उनको अंदर मत ले अंदर मत ले बस यही तक बैठो यहीं पर आत सत्कार कर दो यही पर मगर हमारे भारतीय सम परंपरा में था ये दक्षिणाग्नि एक जगह ऐसा हर एक गृहस्थ एक कक्ष या एक अंग ऐसा हुआ करता था, था जहाँ सत्संग हो गए तो जो कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग रूम या बैठक खाना नहीं ये सत्संग आंगन के रूप में सत्संग आंगन एक सत्संग का आंगन एक तुलसी मंच होगा गोबर से बत्ती से लिपा पोता होगा है? रोज संध्या को एक धूप बत्ती जलाई जाएगी हमने आपने सबने बचपन में देखी है अपने माताओं को मौसियों को दादियों को करते हुए ती हो गया दक्षिण दक्षिण अर्थात प्रसन्न एक ऐसा स्थान जहाँ पर की दिन भर का जो तनाव है तनाव मुक्त होकर थोड़ी देर बैठने से ही ऐसा प्रसंग चले ऐसा एनवायरमेंट है वहाँ का कि प्रसन्न हो जाए दक्षिणामुखी स्तोत्र या दक्षिणामुखी बजरंग बली दक्षिणा कालिका ऐसा प्रसन्न मुद्रा में जो लोग है चाहता है सम्यग्नि साक्षी द्वीप साक्षी द्वीप गांव में उधर चले जाइए अभी भी, भी, भी वृंदावन मथुरा के तरफ अयोध्या के इंटीरियर गांव में अभी भी मिलेगा ग्रस्त हुई शादी के समय वो जो दीप जला उनके बच्चे के जब शादी होगी तब ये दीप उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा रहा है अर्थात का साक्षी द्वीप शादी के समय जो जो प्रतिज्ञा हमने की थी उन प्रतिज्ञाओं का साक्षी स्वरूप पड़ता था हम दोनों एक दूसरे के अध्यात्म के मार्ग में सहायता करने के लिए परिपूरक है साक्ष और अंतिम है अवसभ्य अग्नि अर्थात गृह इट सेल्फ घर का वास्तु पहले तो के कुल देवता ये वास्तु ते पांचों को पांचों कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने किया है जिन ग्रस्तों ने किया है सग्नि हुए लोग सबका मानना है कि जीवात्मा परमात्मा एक साथ रहते हैं ऐसे हृदय आकाश में रहते हैं यहीं पर रहते हैं, तो ढूंढने के लिए किसी को दुख करने की जरूरत नहीं है कि भगवान नहीं मिले भगवान कहाँ है भगवान कहाँ है भगवान कहाँ मिलेंगे स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे दक्षिणेश्वर गए उनको दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया गया वो फाटक के पास बैठे हैं क्या दोष न काला पानी पार किया उन्होंने ब्राह्मणों में बहुत एकदम चर्चा का विषय बन गया कि काला पानी पार करके आया ये तो अपवित्र हो गया है और वहां पर क्या क्या सब खावा क्या है इसको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं तो वहां पर बैठकर गुनगुन करके गा रहे हैं अरे अतीत की बात सब स्मरण कर रहे हैं मेन दक्षिणेश्वर के फाटक के पास तो कलकत्ता से कुछ माताएं सज दस कर आई थी मंदिर प्रणाम करके उनको पता चला यही विवेकानंद है तो उनको पूछते हैं अच्छा आप ही विवेकानंद हो अच्छा तो जरा बताओ भगवान दर्शन कैसे हो माँ आप लोग कहाँ से आ रही हैं हम लोग मंदिर से मंदिर में क्या किया मंदिर में दर्शन किया प्रणाम किया किसका दर्शन किया लोग अपने फंस गए अपने बाल में क्या बोलते तो भगवान का ही तो दर्शन करके आ रहे हैं आप लोग वहाँ मा तो माँ काली तक तो खुद ही साक्षात भगवती उनका ही तो दर्शन करके आप लोगों का आना हो रहा फिर काहे के लिए पूछना कि भगवत प्राप्ति भगवत के दर्शन कहाँ हो तो हम लोग जब जा रहे है मंदिर में तो ये विश्वास लिए बगैर हम लोग क्या किसी पत्थर के टुकड़े के, के सामने मस्तक नवाने जा रहे हैं मगर वो विश्वास नहीं तो गारा अग्नि में ये विश्वास पूरा रहेगा कि हमारे ही घर में जब गृह प्रवेश हुआ अर्थात इस गृह को वरण किया जब तब पंडित जी ने जिस विग्रह को यहाँ पर बैठा दिया वही साक्षात भगवान है साक्षात ब्रह्म का साकार रूप है करते करते अब हो गया कि बहुत सुंदर उस आत्मा को पाया कैसे जाए हमारे शरीर के अंदर अनुभव का विषय कैसे कहा जाए तक रूपक दे रहे हैं छह सात सात श्लोकों में बहुत सुंदर रूपक रथ का रूपक आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ मेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह नचिकेता को कह रहे हैं कि ये माचार्य शिष्य है नचिकेते आत्मानम रथिनम विद्धि जो ये आत्मा है ना आत्मा को तुम रथी अर्थात रथ का मालिक जानो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ ये जो शरीर है हमारा आपका अन्नमय कोष ये शरीर रथ है चरियट रथ है शरीर इस रथ का मालिक है आत्मा आत्मा नम्रति नम्रथि नरीर मेव बुद्धिम तुम सारथिम विद्धि इस रथ का चालक है बुद्धि शक्ति बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह मेव मन क्या लगाम है और ये लगाम अगर तेज न हो इसके बाद वाले श्लोक में कह रहे हैं इंद्रियाणि हया ना हो इस रथ को खींचने के लिए दस इंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय तो पांच घोड़ दस घोड़े हमारे शरीर रूपी रथ को खींचे जा रहे हैं और इस रथ का चालक ड्राइवर है हमारी बुद्धि और बुद्धि का हाथ में लगाम क्या है ये मन रूपी लगाम और विषयागु स् गोचरान पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच और पांच कर्मेंद्रियों के पांच अर्थात कुल मिलाकर दस घोड़ों के दस विचरण क्षेत्र है आख रूप के तरफ भागेगा कान सुंदर सुर के तरफ आवाज के तरफ जिहवा रसनेन्द्रिय के तरफ तो दसों के दसो इंद्रिय दसो के दसो अपने अपने विषय रूपी विचरण भूमि में घूमने वाले हैं आत्मा इंद्रिय मनो शरीर इंद्रिय और मन इन तीनों को युक्त करके और मणि भुक्त किया और हैं कि आत्मा मानो की भोग कर रहा है कह रहे हैं की यस तो अभिज्ञान वन भवती अयुक्त मनसा सह त्रिया अवश्य नि दुष्ट अश्वाह तो, तो अविज्ञानवान भवति भवती जिसका सारथी अविज्ञानवान वन अर्थात अनट्रेन्ड है ड्राइवर उसने ड्राइविंग सीखी नहीं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ये तो अभिज्ञान वगवती सारथी जिसका सारथी जिस रथ का सारथी अर्थात बुद्धि ट्रे वेल ट्रेनड नहीं है वेल डिसिप्लिन नहीं है और भगवती अयुक्त न मनसा ये लगाम जो दस के दस घोड़ो के मुंह के साथ जो इसके हाथ में है ये लगाम का चमड़ा भी पुराना है सड़ा हुआ है मजबूत नहीं है लगाम बलवान मगर घोड़े बहुत बलवान है घोड़े बलवान लगम सड़ा हुआ लगाम और ये भी ट्रेन नहीं है कब कैसे किस घोड़े को किधर खींचा जाए कैसे कहते हैं प्रमत्त वारण मन वारण न माने मन हमारा प्रमत्त वारण अर्थात ये बहुबरी समाज में पांचवे छठे में आप लोगों ने पढ़ी थी ये वारण का तीन अर्थ निकलता वारण अर्थात हाथी वारण अर्थात मना करना और वारण अर्थात मन ये प्रमत् वारण मन वारण न माने ये मन को बार बार हम समझा बुझा रहे मगर ये मन मत हाथी के समान है ये कंट्रोल में नहीं आने वाला तो सारथी देख ले रहा है ज्यो सारथी ने देख लिया कि ये घोड़ा जरा इधर उधर कर रहा है तभी उस घोड़े को खींचना है इतना ट्रेंड नहीं है तो और घोड़े भी उसके दुष्ट हैं, तो क्या नतीजा होगा लगाम तोड़कर दसों के दसों घोड़े अपने अपने विचरण क्षेत्र में चले गए बुद्धि रूपी सारथी बैठा के बैठा देखना देख रहा है कल्पना कीजिए कि की पहिए गाड़ी के चारों के चारों पहिए खुलकर चले गए तो गाड़ी का क्या हालत होगा तो कह रहे हैं कि ज्यादातर क्षेत्र में हम लोग का यही हो रहा है कि संसार में रहते हुए भी बार बार दुख बार बार कष्ट बार बार ठोकर देखकर भी सीख नहीं पा रहे हैं सीखकर भी समझ नहीं पा रहे हैं समझकर भी जीवन में उतार नहीं पा रहे एक बार अगर जीवन में उतार लिया तो उसको अभ्यास का रूप नहीं दे पा रहे मगर गुरु के सानिध्य लाभ से गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली को लाभ करके उसको श्रद्धा पूर्वक करते करते तो विज्ञानवान भवती युक्तें नगर सारथी विज्ञानवान है साइंटिफिकली उसको सब कुछ पता है बहुत बढ़िया सारथी है बुद्धि और मन भी युक्त है सबल है संकल्प रूपी मन के लगाम तो उसके तस्य जितने भी जबरदस्त घोड़े क्यों न होवे मगर सारथी अपने वश में कर ही लेगा सत अश्व, सब घोड़े उसके सत हो जाएंगे, असत घोड़े नहीं रहेगा एक भी अर्थात स्वयं सावधान होते हुए अपने बुद्धि को विवेकशील बनाते हुए मन को अपने संयम में लाकर संसार में कोई कुछ भी कार्य कर ले, मृत में ठाकुर इसी तत्व को समझा रहे हैं कि अद्वैत ज्ञान को आंचल में बाध कर जो खुशी कर लो बेचाल में पाओ नहीं पड़ेगा वह गाना भी भाला क्या गाना जिसमें ताल लय सुर मात्रा न हो तुम्हारे आपके जीवन में चलना भी क्या चलना ऐसा गृहस्थी भी क्या गृहस्थी ऐसा संन्यास भी क्या संन्यास हर पल हम लोगों का ताल टूटता जा रहा है मात्रा सुरल ताल मात्रा में संयोग नहीं हो रहा है इसलिए पुराने बंगला में कहावत है गृहस्थ होना अच्छा नहीं है गृहस्थ सजना अच्छा है मगर सन्यासी सजना अच्छा नहीं है सन्यासी होना अच्छा है तो कह रहे हैं की यस्तु अविज्ञान वान भवती अमनस कह सदा अशुचि ही न स तत्पद आपनोती जिसका बुद्धि रूपी सारथी जिस रथ का बुद्धि रूपी सारथी अगर विज्ञानवान न हो ट्रेंड न हो मन अगर असंयमित हो ए, और सदा अशुचि होते जा रहे अशुचि अशुचि बार बार असुचिता संसार में कुछ एक देख लिया बस वही होना क्या चाहिए हमको आपको हमारे आपके मन को होना चाहिए तक शीशे कैसे मिररर कैसे आप मिरर के सामने खड़ी हैं तो मिरर आपके साथ हु बहू वही प्रतिबिंबित कर रहा है मगर आप हट गए दूसरा ज्ञा आपका तनिक भी पकड़ के नहीं रख रहा है भूल जा रहा है मगर हमारा आपका मन हो गया एक कैमरा का रील कैसे जहां जहां एक्सपोजर होती जा रही है वहां वहां क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक करके फोटो खींचते खींचते खींचते खींचते दिन के समापन में जब दिन समाप्त कर रहे हैं मन और भी सेचुरेटेड और भी भरता जा रहा है भरता जा रहा है जो सब नहीं चाहिए एक बच्चे लोग होते हैं बैग को लेकर जा रहे रास्ते में जो कुछ मिल रहा है उसी को बटरू बटोर के बैग में कर लगा रहे तो मम्मी का पहला काम होता है कि उसका बैग को ठीक करना सब फेंकना कागज रद्दी प्लास्टिक टिकट ये वो जो भी रास्ते में बस सबको बटोरते जा रहा है तो मानो के साधारण मनुष्य हम आप भी जो कुछ भी देख रहे है सब बटोरते जा रहे हैं आख से जो देख रहे है कान से जो सुन रहे है भूलने का नामो निशान नहीं सबको एकदम सदा अशुचि ही हम करते ही जा रहे हमारे मन को अशुचि न सतत पद होती ऐसा मन कभी भी ईश्वर के पद को ब्रह्म पद को नहीं पा सकता कल्पना भी नहीं कर सकता संसार रचा अधिकती वृत ठाकुर कह रहे हैं की चोरा नाचा चाहे धोरो मेर कौथा सुनी जो चौर्य वृत्ति संपन्न जिसका मन है वो यहाँ पर अगर थोड़ी सुनेगा यहाँ पर तो जूता अलाउड है नहीं तो अगर जूता अलाउड ना हुआ हुआ तो वहाँ रखा होता वो खड़ा होकर देख लिया कि ये जूता मुझको हाथ सफाई करनी है यहाँ पर आगे ये जूता कहाँ है तो सज्जन के पास बैठे हैं, और सज्जन तल्लीन हो गए हैं मन उसका पड़ा है वहां पर बस तो उससे बस एक बजा के वह अपने घिसी हुई हवाई चप्पल खोल के बढ़िया एकदम पहनकर चला गया तो कह रहे थे इस तरह से हम आप भी करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं तो बुद्धि में विचार की निपुणता समाप्त हो जाती है अशुचि जिसका मन अशुचि होता है सबसे पहला शंकराचार्य टीका में बहुत सुंदरता कह सर लिखते है सबसे पहला क्या होता है विचार की निपुणता विचार की ये मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक इसको अपनाऊ या त्याग दूसरा गई मन साधक के वश में नहीं रहता अगर अशुचि हो गई तो टोटली वी यूज टू लॉस अवर कंट्रोल एंड कंट्रोल ओवर अवर ओन माइंड असुचि और तीसरा है कि चित्त की एकाग्रता नष्ट हो जाती है कह रहे हैं कि मगर विज्ञान वन सारेस्त और मन प्रग्रवान रह संयमशील लगाम युक्त मन है जिसका और विवेक संपन्न बुद्धि है स्व परम आपनौती तद विष्णु परम पदम कोई तर्क नहीं कोई संदेह नहीं कि इसी जीवन में जन्म में वो भगवत प्राप्ति कर ले संसार में रहते हुए रामानुज इस श्लोक का टीका में तो पार एक्सी जबरदस्त चीज लिख दी रामानुज ने लिख रहे हैं की हे मनुष्य आज तक तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं आई जिससे कि भयावह तुम कुछ कल्पना न कर सको किसी न किसी जीवन में हमने सब कुछ देख लिया हमने जन्म का कष्ट भुगत लिया माँ के गर्भ में उतने से छोटे से स्थान में इतना कष्ट होता है गर्वोपनिषद में कितना कष्ट जीव को मगर हम भूल जाते हैं हाथ पाऊ को यूं करके एकदम रहते हैं इतना कष्ट स्पेस बाहर है तो आनंद में एकदम हाथ पाओ एकदम इतना स्पेस में करके जन्म के कष्ट से लेकर मृत्यु का कष्ट नरक का कष्ट किसी ने किसी जन्म में विभिन्न कीट पतंग कीड़े मकोड़े के योनि का कष्ट हमने भुगत लिया कष्ट पा लिया करें कि हमने अपने पत्नी को अपने पति को अपने माँ को अपने पिता को अपने पुत्र को मरते हुए देखा अपने आंखों के सामने किसी न किसी जन्म में अपने अपने मित्र बंधुओं को बिछुड़ते हुए देखा तो और बाकी क्या बचा रहे रावण कह रहे हैं ये विज्ञानवान सारथी ऐसा विज्ञानवान बुद्धि जो कि कल्पना मात्र ज्ञान प्राप्त कर ले दूसरों के कीड़े मकौड़े कुत्ते के जीवन को एक कुत्ता स्ट्रीट डॉग बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है कुछ ने होटल में जा रहा है एक टुकड़ा कर बिस्कुट मिल जाए कोई बिस्कुट दे रहा है हड्डी पसली एक हो गयी होटल में एक लड़का काम करता है उसने गर्म पानी खोलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया काउ काउ काउ काउ करते करते कुत्ता जा जल गया उस कुत्ते का पूरा शरीर सामने से साइकिल आ रही है जो वो बेचारा साइकिल एक हाथ के ऊपर से चला गया हाथ टूट गई साइकिल उसके ऊपर से चला गया कुचल गया इतना कष्ट को देखते हुए भी हम क्या समझ नहीं पा रहे एक जन्म में मैं भी इस रूप से इन कष्टों से उभर कर आया हूँ तो आज भी मुझे सीख नहीं मिल रही है अगर आज भी सीखना मिले तो धितकार है तुझे रामुष कह रहे हैं तुम भगवत प्राप्ति का कल्पना छोड़ दो तो भोग करो प्रतीक्षा करो उस मोर्ड का जिस मोर्ड दूसरों के कष्टों को देखकर तुम्हारे अपने अंदर विवेक का विचार का चेतना का स्तर इतना स्फीत हो जाएगा इतना ऊपर उठ जाएगा and at that time you would be completely able to unify yourself to get identified with all these creatures with plight of all these creatures tab sotaham man upar ki taraf chalayega aur nahi bas ho gaya enough is enough to keh rahe ki tab is avastha mein jaakar vishnupadam visnu ke panchwa pad chautha pad pehla pad hai visnu ka जाग्रत स्वप्न सुसुक्ति और चौथा पाद है तुरीय अवस्था उस अवस्था में जाकर आनंद आनंद आनंद केवल सारुप्य साजुज सामिप्य सालोक्य उस लोक को प्राप्ति उनके नजदीक नजदीक रहना उनके रूप प्राप्ति अंतोग उनके साथ एक हो जाना ऐसे जिन लोगों ने देख कर सीख लिया उन लोगों का तो सब कुछ हो ही गया मगर ऐसा तो थियोरिटिकली हमने सुन ली इसके बाद क्या करना सो जाना उपनिषद कहने की चलिए कई श्लोक आगे बढ़ जाइए चौदहवे नंबर श्लोक पे आइए उत्ष्ट जागृत प्राप्य वरान्योध तुरश धारा निश्चिता दुर्तया दुर्गम पतस्त कवय स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पसंद था इसी का उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्बेटिंग ट्रांसलेशन नहीं है अराइज अवे कैन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड उठो गिरीश घोष इसी श्लोक का अनुवाद करते हुए अपने गाने में छाया देते हैं जे आचो चेतन घुमा हरे भाग्यवश तुम लोग जो लोग जग चुके और सो मत सांसारिकता के क्षण भंगुरत्व से तुम जाग चुके हो अब काहे के लिए फिर मोह का चादर ढकना रे रहे जागृत मोहन निद्रा से तुम अब तक आच्छादित थे अब उठो उधर गांव में क्या होता है बच्चे लोग उठ जाते हैं कुछ काम नहीं है रॉक में बैठ गए और बैठ कर मच्छर आए बहुत देर तक फिर एक मच्छर मारा दो मच्छर मारे एक मक्खी मारे एक मक्खी मारे बैठे बैठे जग भी गए जग कर फिर सो भी गए मगर ये नहीं करे कि एक बार जब तुम जग गए हो मोहनिद्रा में और आच्छादित मत हो तो क्या करना प्राप्य वरान निबोधत उस वरणीय उस श्रेष्ठतम उस उच्चतम चरित्र का सानिध लाभ करो तीन चीजें हो गई उठो जागो और प्राप्त करो उठना भी हमारे एक गोल जगना भी एक गोल और प्राप्त करना भी एक गोल एक हो गई इमीडिएट गोल इंटरमीडिएट गोल अल्टीमेट गोल इमीडिएट गोल में हर एक बच्चा को अच्छे नंबर पाने हैं अच्छी तरह से पास करना उसे इंटरमीडिएट गोल में ठीक अटेक अटेक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए प्रेस्टीजियस जॉब उसके पास क्या रुक जाएगा चरैवेति चरई और नहीं आगे बढ़ो ये अल्टीमेट नहीं हुई है अल्टीमेट गोल प्राप्य वरान निबोधत श्रेष्ठ गुरु को प्रा कर श्रेष्ठ शिक्षा को लाभ कर गुरु से क्या लेना शिक्षा दीक्षा गुरु से शिक्षा मिली गुरु से दीक्षा मिली और गुरु ने भिक्षा दे दी आपको आध्यात्मिकता को उन्मेस कर दिया उसको लेकर चलना पड़ेगा लेट देट बी योर एंडावमेंट फंड नहीं तो गुरु कृपा ना रहे महजन की आशीर्वाद ना रहे सुरक्षारा निष्ठा दुर एक रेजर उस तरह जो पहले के जमाना बनने में जो उस तरह नए लोग उस तरह से करते थे चाकू बहुत शार्प चाकू के ऊपर चलना एज के ऊपर चलना जरा से दर्द हुए आप सिर्फ गिर ही नहीं गए पांव कट गया क्या क्या हो गया बहुत सुंदर दोहा है चढ़े तो चाके प्रेम रस गिरे तो चखना इसके ऊपर से स्मार्ट पे चलने का उपाय गुरु बदलायेंगे शास्त्र बतलायेंगे शास्त्र क्या शास्ताओं के वचन शास्त्र शास्ता कौन ज्ञानी जिन लोगों ने सांसर्ग जीवन यापन करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर ली है लोग शास्ता, तो शास्ताओं के वचन वेद उपनिषदों में किसी का नाम नहीं है एक्सपीरियंस सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बोल गए मैं तीस बत्तीस चौतीस वर्ष की साधु जीवन के इतने छोटे से वर्ष के एक्सपीरियंस से क्या समस्या का समाधान करूंगा अगर मैं खुद के बुद्धि से चलू वो आदर्श नहीं अहंकार के बलबूते में आगे बढ़ रहा हूँ हर पल हर पद हर पद जो समस्या हो रही शास्त्र में लिखा हुआ है इस तरह के समस्या का समाधान यह साधु जीवन में इस तरह का समस्या का समाधान यह है ये आप लोग गृह आश्रम में है आप अपने छोटे से जीवन छोटे से एक्सपीरियंस से क्या अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करेंगे तो क्या करें समस्या तो आएगी तो देखिए शास्त्र क्या कह रही है ये शास्त्राओं के वचन प्राप्य वरान ने बोधा था वरणीय अर्थात सिर्फ गुरु ही नहीं शास्त्र भी शंकराचार्य कर रहे हैं शास्त्रों को जानने से पढ़ने से दुराचार को त्यक्वा सदाचार को गृहित्वा करने से उत्सुत जागृत प्राप्य वरा निबूदत अक्षुरशांत दुर्गम पता तवयो वदंती ज्ञानी गण कह गए कि अध्यात्म के मार्ग में चलना बहुत ही कठिन है कोई चीज नीचे गिरना तो बहुत आसान है ऊपर उठने के लिए पानी माँ कह रही है देखो ना पानी कैसे नीचे बह जाती है मगर जरा सा उसको अगर ताप मिल जाए भाव बनकर कैसे ऊपर बह जाती है यही तपस्या कह रहे हैं कि तो क्या होगा वो? ब्रह्म स्वरूप अंद्रवा सूत्र पर ये अशब्द अशब्दम अस्पर्शम रूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम मगंधम वचयत अनादि अनंतम महंतम परम ध्रुवम निचाइय तन मृत्यु मुखात प्रमुच प्रमुच्य सब इंगित में नेतिवाचक नेगेटिव में ब्रह्म एकमात्र ऐसा वस्तु है जिसको बताने के लिए नेतिवाचक क्यों कुछ दृष्टांत हो नहीं सकता इसका दृष्टांत देने के लिए उसका समतुल्य एक वस्तु होना चाहिए मगर ब्रह्म का समतुल्य कुछ है नहीं जिसके चलते हम कुछ दृष्टांत दे कहने की अशब्द कान उसको अपना विषय नहीं बना सकता है अस्पर्श इंद्रिय कहने का मतलब है कोई भी इंद्रिया मनोवाच निवर्तन त्या प्राप्य मन मनन नहीं कर सकता है आंख देख नहीं पाता नाक घाण से सूख नहीं पाएगा स्पर्श छू नहीं पाएगा स्पर्श इंद्रिया तो क्या है अनादि अनंत महत ध्रुव सत्य है इस इनका ध्यान करते हुए इनको जानकर जिसने जान लिया मृत्यु मुखार्थ प्रमुचते मृत्यु अर्थात वह अमरत्व को अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया बार बार पुनरअपि जननम पुनर नहीं है बहुत विख्यात श्लोक में फिर से आ रहे हैं नेक्स्ट कैंटो नेक्स्ट चैप्टर verse नंबर फर्स्ट पर चाने व्यतिन स्वयंभू तस्मात्ण पश्यती ना तत्म कच्चि धीर प्रत्यग आत्मात आवृत चक्षु अमृत तो हमारे ये अंदर है हमारे आपके स्वरूप सूचक हैं, स्वरूप वाचक हैं, फिर भी हम जान क्यों नहीं पा रहे हैं इसलिए जान नहीं पा रहे है की पर चाने व्यत्रत स्वयंभू परमात्मा ने ईश्वर ने हम सबका इंद्र बाहर की तरफ कर रखा है कान बाहर की तरफ आग बाहर की तरफ नाक बाहर की तरफ सब बाहर तो बाहर जगत का ही ज्ञान हमें आ रहा है हम बाहर जागतिक ज्ञान जागतिक सुख जागतिक स्पर्श जागतिक जागतिक वैभव के बेकौन में ही हम भूलते चले जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे मगर इस बाहर की यात्रा में धीर दो एक ऐसे धीर गण है दो एक ऐसे अंतर्मुखी साधक है जो लोग बाहर के तरफ से अंदर के तरफ मुँह को मोड़ दे रहे हैं अंदर के तरफ लाकर तब अमृतत्व मिच्छन तब वे लोग तो आत्मज्ञान नचिकेता जो जानना चाह रहा था जानने के लिए चार कंडीशंस दी गई पहले हो गई साधक को धीर होना पड़ेगा धीर स्थिर चंचल होने से नहीं चलेगा बहुत लोग चंचल होते बैठ भी स्थिर नहीं आ पाते यूं करेंगे यूं करेंगे पाँव थप थप थप तक नचायेंगे यूं करेंगे यूं आ, हाथ को मटमट करेंगे अर्थात इतना चंचल कि एक घंटा स्थिर भी नहीं बैठ पा रहे चुपचाप बैठे ध्यान में कोई चीठी नहीं अब खुजलाना शुरू कर देगा अब चीटी आ गई कोई चीठी नहीं यहाँ पर खुद जाना शुरू करो कोई मच्छर नहीं मगर क्या करे बेचारा उसका मन इतना चंचल इतना फैला हुआ है तो वो धीर नहीं हुआ तो कह रहे कि इसका पाने के लिए सबसे पहले कश्चित धीर गीता में हम पाते हैं मनुष्याणाम सहस्रेसु कश्चित यतति सिद्ध यतताम अति सिद्धा नाम कश्चित व्यक्ति माम तत्वत मनुष्याणाम सहस्र हजारों मनुष्यों में दो एक लोग ही मुझको जानने का प्रयास करते हैं रे अर्जुन और ऐसे जब दो एक दो एक हो जाते है न इन दो एक के समस्ती में से भी एक आदि मुझको तत्वता जान पाते हैं काली भक्त साधक गा रहे घोड़ी लोखे दुटीक टी काटे श्यामा प्रसाद का गाना है कि पतंग उड़ा रहे हैं सब पतंग यू ही कटती चली जा रही है शत्रुल काटते जा रहे हैं दोए पतंग उड़ते उड़ते ये मुक्ति मोक्ष को पा गई जाते, जाते जाते जाते जाते अनंत में पहुंच गई तो कह रहे हैं कि पहला कंडीशन हो गया कश्य धीरा दूसरा हो गया कि आवृत चक्षु हो आवृत चक्षु विषयों से मन को उठाकर अंतर्मुखी करना रसगुल्ला है रहेगा भी मगर रसगुल्ले की तरफ इच्छा नहीं जाएगी रसगुल्ला खाने की भोग्य पदार्थ रहेंगे मगर इच्छा नहीं रहेगी विवेक शक्ति इस तरह से बढ़ जाएगी अवृत चक्षु तीसरा कि की अमृतत्विच्छन तीव्र मुक्ति की इच्छा चाहिए तीव्र इच्छा तीव्र इच्छा और चौथा है आत्मा नैेक्ष अंतरात्मा को अंतरात्मा को प्राप्त करने के लिए अंतरात्मा को देखने के लिए उसके करने के लिए अमृतत्व उसका जिज्ञासा अंदर नहीं तो अगर ये न रहे इसको लाभ किया बगैर अगर कोई साधक इन चारों गुणों से गुणान्वित नहीं हुआ था, तो अधिकारत्व अर्जन नहीं किया तो पराचह कामान अनुयति बालहते ते विततस्य यानी अतः धीरा अमृतत्व विदिता ध्रुवम अध्रुवेश न प्राथय तो बला ऐसे बालक गण ऐसे स्थूल बुद्धिगण संसाराशक्त अल्प बुद्धि मंद बुद्धि साधक जो लोग दोनों मांगते हैं दोनों नहीं हो सकता जहां राम तहा नहीं काम जहाँ काम तहा नहीं राम एक मियान में दो खड़क देखा सुना नकान करें कि पार राजा बाहर के तरफ काम्य वस्तुओं भोग्य पदार्थों के तरफ दृष्टि को रखते हुए मन ही मन भोग करते हुए ते मृत्यु यात्री वित्य पासम वे इतने विस्तीर्ण मृत्यु के पास में ही बदते चले जा रहे हैं, बदते चले जा रहे हैं राम मृतत्व विदित विदित्वा इसलिए चरम सत्य को जानकर अरे संसार में सुख है ही नहीं आनंद है ही नहीं कहा से संसार आनंद देगा दो एक बार रसगुल्ला को इधर उधर मुंह में घुमा फिरा कर देख लिया अरे बस यही इसके लिए मैं इतना लाल अत धीरा संसार के स्वरूप को जानकर विदित्वा अमृतत्व विधि व प्रार्थयते सत्य को जानकर वे लोग असत्य के उपासक और कभी नहीं होते कहा जानेंगे वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष मद्य आत्मतिश्रती ईशानुभूत भव्य से न तत्वुपते ये पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य शरीर के मध्यांश में पहले जहाँ हमने देखा परार्ध्य हृदय आकाश एक अंगूठे के माप के इससे बड़ा हृदय आकाश नहीं होता ये हृदय जानने नहीं योग्य है नथिंग टू डू विद अवर सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं ये हृदय अर्थात अनुभव का केंद्र कल्पना का केंद्र वसना मृत ठाकुर कहने के गाय का सर्वत्र गोरस दूध का संस्कृत का अर्थ निकलता है गोरस गोरस गाय का सर्वत्र फैला हुआ है मगर सींग में हाथ देने से दूध नहीं मिलेगा भूज को खींचने से दूध नहीं मिलेगा दूध अगर पाना है तो थन में ही जाना पड़ेगा ठीक उसी भांति ईश्वर का अगर ध्यान करना है तो हृदय कहने के डंका मारा स्थान है हृदय प्रमाणित स्थान है हृदय में कल्पना शक्ति हम जब भी कल्पना करते हैं ये मेरे मित्र के बारे में शत्रु के बारे में क्या करना है नहीं करना है ये मस्तिष्क में नहीं ब्रेन में नहीं हार्ट हृदय का हृदय आकाश वहाँ पर कह रहे है की वही पर विराजमान है वहीं पर इनको ढूंढना पड़ता है ईशानो भूत भव्यस्य नततो नो विजगुप्स ईशान वे परिचालक करता है हमारे अतीत के हमारे भविष्य के न तो विजगुप्त एक बार जिसने उसको जान लिया विजगुप्त आपने तो गोपन करके छिपा कर नहीं रह सकता पौथेर पोथी से वो देखे जाबे तोमार बारोता मोर मुखो पाने रविंद्र बंगला में अनुवाद करते हैं कि एक बार जिसको उस परमात्मा की छवि अपने अंतःकरण में मिल जाए तो जो फेसियल एक्सप्रेशन पौथेर पोथी जस्ट पासर बाई वे लोग ये आपके चेहरे को देखकर जान जाएंगे कि कुछ भी तो आपके पास है समथिंग स्पेशल यू आर प्रोजेजर ऑफ समथिंग स्पेशल विच आर डू लैक दूसरे के पास नहीं आपके पास है आपके पास आएंगे भागते हुए आएंगे आपसे बात करना चाहेंगे कुछ नहीं एक क्षते तृप्त दृश्य नहीं जिन के पास ऐसा जरा सा भी पता चल गया अपने स्वरूप का पता उन लोगों के चेहरे को देखने से तृप्ति आ जाती है फिर से फिर से उनको देखने की इच्छा होती है कह रहे हैं कि एक, एक पूरी शरीर एक नगर है पूरम एकादश द्वार अवक्र चेत अनुष्ठा न शोचती विमुच विमुच्यते जैसे कानपुर अर्थात नगर नागपुर सोलापुर सुल्तानपुर वैसे पुर है इस पुर के पूरम एकादश ग्यारह एक द्वार है दो आंक दोकान एक मुह दोकान नागस्थल मलमूत्र त्याग स्थल और ब्रह्मस्थली। सहस्रार एकादश द्वार क्या हो यहाँ से वो परमात्मा निकल जाता है ऐसे एकादश द्वार समन्वित इस पूर्व में रहते हैं कौन अवक्र चेत सह अकुटिल तो जिसने जितना ज्यादा उनका अन्वेषण पा लिया उसका स्वभाव इतना अकुटिल उतना सहज सरल हो जाएगा नहीं तो कोई जा रहे हैं जा रहे हैं दाइने रोड कहा जाए देखता हूँ कहा जाऊँ बाई तरफ निकल रहा हूँ लेफ्ट साइड कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं सब समय जली भी इमरती का पैंच पैंच पेंच, पेंच, पेंच। कलकत्ता में घोड़े की गाड़ी से जा रहे थे ठाकुर साथ में मास्टर महाशय है रेड रोड से जा रहे हैं ठाकुर अचानक पर्दे को हटा के ठाकुर खिड़की से गर्दन को बाहर निकाल कर बियों करके देख रहे बियों करके देख रहे हैं बच्चों की तरह यूँ देख रहे हैं यूँ देख रहे हैं क्या हो गया आपको कर, देख देख मास्टर देख कितना सीधा है ना रास्ता रेड रोड है एकदम सीधा उधर मिलो तक सीधा और इधर मीलो तक सीधा देख देख देख, देख रास्ता कैसा सीधा है न साधको का हृदय ऐसा सीधा होना चाहिए वो देखते हुए ठाकुर की समाधि लग जा रही है तब मास्टर महाशय कहने जी हाँ शास्त्र में है अवक्र चेत स इसलिए श्लोक इस को चुना की श्लोक को अवक्र चेत इस श्लोक को मास्टर महाशय जब उच्चारण करते हैं ठाकुर की समाधि लग जाती है अवक्र बोले भैस बड़े बोले से बोलते बोलते समाधि स्ट्रेट अवक्र चेत संगुष्ठाया अनुष्ठाया जीवन में अनुष्ठान करते हुए आत्मचिंतन आत्ममनन, गुरु प्रदत्त प्रणाली को अपने जीवन में उतारते हुए जिसने इसको अनुष्ठान किया अनुष्ठान की बहुत जरूरत है एक आचरण एक अनुष्ठान अनुष्ठान में क्या आपका माँ को पूछा गया काइजर ललित चट्टोपाध्याय पूछता है माँ का शिष्य मैं नौकरी करता हूँ समय नहीं है तो जब तब जब मैं कर लिया करता उसमें नहीं होगा मा कह क्यों नहीं होगा बट उसी में होगा मगर एक बात ध्यान रखना जब ध्यान का ठीक ठीक रस अगर पाना है तो निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट संख्यक निर्दिष्ट आसन में बैठकर जब करने से तब जब का रस मिलता है आज सुबह पांच बजे कल दस बजे परसों बारह बजे फिर शाम को फिर आज शाम को बैठ गए फिर रात को समय नहीं मिला ऐसा करने से नहीं होगा उसके अनुष्ठान का रूप देना पड़ेगा अलग आसन में यही जिस आसन में आप खाना खा रहे हैं उसी आसन को खींच के उसी में बैठकर जाप करना शुरू कर दिया एक ही जाप के माला से पति पत्नी दोनों जाप कर रहे हैं बुद्धिदानंद जी के लिए घर एक से कैसे करोगे कम होना तो जप करना है बुद्धचरण जी को आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है हंसते हंसते कहने लगे अच्छा को कभी किसी ने देखा है कि एक ही डंचर से पति पत्नी दोनों खाते हैं पहले पति खा लिया एक डंचर से फिर डेंचर को खोलकर पत्नी लगा लगाकर फिर पत्नी खा रही है तब वो नहीं हो सके ये तो और भी सूक्ष्म और भी पवित्र और भी ये मन का चित्ता चित्ताकर्षक उर्द के तरफ ले जाने वाला तो इसमें कैसे एक आसन पे होगा इसमें कैसे एक जब के माला से होगा एक फोटो से हो सकता है मगर ये सब गलत होने चाहिए इसके बाद एक विख्यात श्लोक इसको दुर्गा पूजा में भी ले लिया गया है मार्कंडेय ऋषि ने अर्थात देखा जा कि कितना पुराना है कटोपनिषद इसके श्लोक विभिन्न उपनिषदों में हम पाते है इसके श्लोक ग्यारह श्लोकों की छाया हम गीता में पाते हैं उपनिषद में भी अलग अलग पाते हैं दुर्गा पूजा में हंसुचि होता विधि सत जागो जा रितजा अद्रिजा ऋतम बृहत ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ये जैसे अंदर भी है बाहर भी है ये वास्तव में हंस है हंस अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर जाने के लायक इसलिए ये हंस है परम हंस परमात्मा मगर जीवात्मा हंस हंस सुचिशत यही है सुचि अर्थात आसमान में सूर्य सूर्य का तेज और आपके अंदर का जो तेज ये दोनों अलग नहीं है वोट और वोल्टेज में जैसा अलग अलग होता है वोल्टेज 220 वोल्ट सभी के है मगर वोट में कोई 25 फाइव वाट, कोई फोर्टी वॉट सिक्सटी वोट हमारे आपके अंदर कम प्रकाश गेटिंग लेसर मैनिफेस्टेड और सूर्य में सूची शुचि वहां पर इतना अधिक प्रकाश वसु सबका आश्रय दाता प्राण के रूप में हमारे आपके सब के अंदर प्राण के रूप में वही है अंतरिक्ष स्वर्ग और मर्द के बीच का स्थान अंतरिक्ष ईथर इसको हम बोलते हैं या ये भी उसी का विस्तार है होता अग्नि के रूप में भी वे ही हैं वेदी ये पृथ्वी भी वे ही हैं अतिथि अतिथि के रूप में हमारे आपके घर में जो रहे हैं वे भी वे हैं है के भी वे ही प्रदान कर रहे हैं अतिथि वे आश्रय ग्रहण कर रहे हैं और अतिथि द्रोण पहले के जमाने में अतिथि सत्कार करने के लिए मिट्टी के पात्र में सोम रस हुआ करता था शरबत टाइप का फुल ऑफ नेचुरल एल्कोलॉड नेल स्ट्रॉयड तो सोमरस जिससे कि आतिथ्य सत्कार किया जाए वो भी वही है निरीसत मनुष्य हर एक नृ हर एक मनुष्य में भी वही है निरसत वरसत वरणीय देवताओं में भी वही है व्योम सत व्योम में आकाश में वही है अब जा जलचर जितने भी पानी है पानी में जितने भी जीव जंतु है उनमें के अंदर भी वही है गोजा जितने भी पेड़ पौधे है उनके अंदर भी वही है रित जा यज्ञ के रूप में भी वही विराजमान है अद्रजा पर्वत पर्वत पर गिरती हुई बरसात की धारा और धारा विभिन्न पहाड़ी छोटी छोटी नदियों को रूप लेते आने वे भी, भी वही है रितम बृहत मनुष्य का कर्म फल भी यही है सुख सुख मंदे मंदोफ ए नियम रोधे नहीं ही कारोबॉल सन्यास गी में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि अच्छे कर्म से अच्छा फल बुरे कर्म से बुरा फल मिलेगा इसको रोध कोई नहीं कर सकता अब हम समय भी समाप्त फिलहाल आखिरी श्लोक पर हम प्रवेश करें पांच मिनट जरा मैं सहुमत लूंगा कि पांच मिनट जरा ज्यादा ले लेता हूँ तो आप अपने महाराज जी को बोल के मुझे आ ले आइए नहीं तो आप लोग चलिए सब देहरादून एक महीने के लिए ऊर्द <laughs> मूलम अवशाखम एश अश्वत्थ सनातन तदे शुक्रम तद तदेव, तदेव अमृतम उच्यते तस्का श्रिता सर्वे ततो नाती कचन एत वही ऊर्दूलम सृष्टि इस प्रदर्शमान जगत प्रपंच की सृष्टि के बारे में कह रहे हैं कि ये कैसा है, स्वरूप क्या है कहा से आया इसी श्लोक इस की छाया हम गीता में पाते हैं पंचदश अध्याय का पहला सूत्र करे के ऊर्द मूलम उसमें ऊर्द मूलम अधाखम अवक्षाखम ये संसार वृक्ष आशा है ना नची कहता में कह रहे हैं कि है अर्जुन तो ये संसार वृक्ष आशा है न भगवान कह रहे हैं जिसका जड़ ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ जड़ और नीचे शूट रूट सिस्टम ऊपर और शाका पर प्रशाखा पत्ते हरे भरे पत्ते सब से विस्तार को प्राप्त किए हुआ क्या हुआ है उर्दमूलम अवशाखम ऐसा अश्वत्थ सनातन ये पृथ्वी की तुलना कर रहे अश्वत्थ पेड़ के साथ ये पेड़ बदलता रहता है बदलता रहता है बदलता रहता है परिवर्तनशील ये जगत संसार भी परिवर्तनशील कल कुछ और था आज कुछ और है कल आपके मन में कुछ और भावना थी आज आपके मन में कुछ और भावना कल आपके मन में कुछ और भावना हो जाएगी परिदृश्यमान जगत प्रपंच तदेव शुक्रम इसका मूल जो है ये वही शुद्ध शुक्र त्रह्म वही ब्रह्म ही है तत्व अमृतम उचते वे अमृत उन्हें को अखंड उन्हें को निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता तस्में लोकाश्रिता सर्वे तत्ओना थी कशन उसी में चौदह के चौदह भुवन उसी पर आश्रित है भूर्भुवस्व जन तप ऊपर सात लोग का नीचे अतल बीतल सूतल सातल महातल पातल ये सात लोग भुवन नीचे चौदह भुवन में चार प्रकार के जीव सब उसी पर केंद्रित है इसी पर आधारित है यह सबको आश्रय देता है मगर न अत्यिकर्षण इसको कोई भी अतिक्रम नहीं कर सकता अर्थात इसको कोई भी लांग नहीं जा सकता इससे विशाल कोई नहीं हो सकता इसको कोई जान नहीं सकता एक यही तुम्हारा ज्ञातव्य वस्तु है इसको तुम ध्यान करो जरा गहराई में जाते हैं पाश्चात्य दर्शन और हमारे भारतीय दर्शन में यही सबसे बड़ा पार्थक्य हो गया पाश्चात्य दर्शन थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन कह रहे कि अविकसित से विकास शुरू हुआ पिछला हमारा अतीत पिछड़ा था वर्तमान कुछ विकसित है भविष्य और भी विकसित होगा मगर यहां पर कह रहे हैं कि अतीत हमारा क्या है साक्षात भगवान है मूल जड़ दिखाई नहीं देता किसी पेड़ का हम शूट सिस्टम को देख सकते हैं शाखा पर शाखा दे सकते हैं जड़ को नहीं देख सकते हैं जड़ अदृश्य रहता है यही जड़ इस जगत प्रपंच का कारण है यह कारण का दृश्य नहीं हो सकता जड़ अगर एक किलोमीटर फैला हुआ अगर पेड़ एक किलोमीटर फैला हुआ इसके शाखा पर शाखा तो जड़ कम से कम दो किलोमीटर फैला होगा नहीं तो होल्ड फास्टिंग नहीं होगी रोट सिस्टम होल फॉस्टिंग सिस्टम शूट सिस्टम से सब समय वृहत महान तो कह रहे हैं कि हमारा ये कह रहा है कि हम सबका अस्तित्व ईश्वर से जुड़ा हुआ है गीता में जो कह रहे हैं कि छंदांग यसे परणाली इसका व्याख्या कर करमेंट्री कर रहे हैं भगवान छंदांगश यश्य प्रणाली येदेद वित्त इस पेड़ के पत्ते एक पत्ता है मानो के छंद उपनिषद वेद उपनिषद के छंद पत्ता का दो काम होता है पेड़ का रक्षा करना और पेड़ के लिए खाना पर पकाना फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड लिया स्टार के पास है पानी ली सूर्य के से उसने खाना बनाया उससे पेड़ के लिए वही खाना पर पका तो कह रहे हैं कि यश्य प्रणाली हमारे आपके जीवन में भी उपनिषद के जो विधि निषेध है ये जो अब तक हम लोगों ने जो जो सुना जो जो श्रवण किया इसी का मनन इसी का मनन करते करते तब एक समय आएगा जब हमारा आपका कलंकालिमा पाप भावना चिंता के जगत में शुद्धता सुचिता और उन्मेष होता जाएगा तो ज्ञान का पहला अवस्था ज्ञान के सात अवस्थाएं है पहला है शुभेच्छा शुभे जगी मैं इतना दूर दूर से आप लोग नहीं आ सकते थे इसलिए यून डू है इन दिस टाइम ऑफ वन आवर एक घंटा ने आप लोग आने में एक घंटा लगा होगा जाने में एक घंटा मगर नहीं शुभेच्छा जगह की जाऊं जाके सुनू क्या है उपनिषा जाके सुनू शुभेच्छा शुभेच्छा तो बहुतों की जननी हजारों की मगर उसके बाद वाले स्टेप में हम ड्रॉप आउट होते चले जाते ड्रॉप आउट शुभे के बाद है विचारणा छंदा से विचारण क्या करते हैं शुभेच्छा में जो सत्संग में आपने सुने श्रवण किया उसका मनन क्या सिर्फ मनन ही नहीं मनन पर विचा, विचरण करना कल हमने देखा ब्रह्मचर्य की बात हमारे आपके चरिया क्या है जड़ चरिया है भूत चरिया है चौर चरिया है नर चरिया है चर, क्या चरिया तो विचरण हमने जो सुने उन लोग आइडियाज उन उस सत्य के बात पर हमको विचरण करना पड़ेगा कैसे विचरण उनको सोचते सोचते तो मनन करते करते हमारे पर्सनालिटी में यू टर्न यू नहीं आता है सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्सियस माइंड में जागृत अवस्था में हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं मगर ज्ञान का परिपाक सुशुक्ति अवस्था में ही होता है अर्थात इन विचारधारा को सोचते सोचते आप सो जाइए रात भर सबकॉन्सियस माइंड में अर्थात हेल्थी थॉट को लेकर कल सुबह आपकी नींद टूटेगी तब आस्ते आस्ते ही आपका सेकंड नेचर बनना शुरू हो जाएगा सेकेंड नेचर बनना शुभेच्छा विचारणा तनु मानसा तब आस्ते आस्ते आपका मन सूक्ष्म होगा तनु होगा पहले छोटी छोटी बातों पर आप उत्तेजित हो जाया करते थे गुस्सा हो जाया करते थे गलत फहमी हो जाया करते थे फटक से किसी को गलत सोच लिया अपने मन मुताबिक एक कंक्लूजन ड्रॉ कर ली मगर आज आस्ते आस्ते आपका विशाल हृदय बढ़ता जा रहा क्या आप अपने स्वस्वरूप के पास होते जा रहे हैं स्वस्वरूप का नैकटत्व प्राप्त करते जा रहे हैं इस बल्ब से जितना दूर रहूं उत्ताप नहीं मिलेगा जितना बल्ब के पास जाता रहूं बल्ब का हीट मैं अनुभव करता रहूंगा तो मेरे अंगुष्ठ मात्र महापुरुषा जना नाम हृदय सन्निविष्ट जो अंगुष्ठ मात्र महाव हमारा हृदय में उनके मनन करते करते उनके बारे में जानते जानते जानते जानते उनका सन्निक लाभ करते करते उनके गुणों से मैं गुणान्वित होना शुरू हो जाऊंगा तब क्या होगी तब हमारे आपके जीवन में मन आस्ते आस्ते फोकस्ड होना शुरू होगा मन चार फैला हुआ है फोकल लेंथ आप एडजस्ट कर रहे हैं फोकल लेंथ एडजस्ट करते करते पेरालेक्स रिमूव हो गई अब वस्तु के साथ मेरा देखने के साथ ही साथ संबंध क्या है भोग का विषय मेरा है एक बच्चे को बोल दीजिए ये मेरी मम्मी है बच्चा रोना शुरू कर दे नहीं मेरी मम्मी नहीं मेरी मम्मी और जितना मचा जाएंगे बच्चा रोता जाएगा क्यों पॉजिटिवनेस उसी बात हमें आप में भी पॉजिटिवनेस है ये पॉजिटिवनेस तनुमानसा होते होते तब हो जाएगा सतुआ पत्ती चतुर्थ अवस्था ज्ञान के विविध एफर्ट्स जरा से एफर्ट्स किया अपने अब बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है इतना पानी है लकड़ी में पानी फॉस फांस करते करते लकड़ी को उधर से निकलता जा रहा है आग बुझती जा रही चली जा रही है मगर तब तपा हुआ लकड़ी गर्म लकड़ी सूखी लकड़ी में फटक से आग पकड़ी जरा सा प्रयास किया मन बैठ गया उद्दीपना आपके मन ही मन सर्वदा चल रहा है उद्दीपना सत्वापत्ति विद एफर्ट्स असत्वापत्ति विदाउट एफर्ट समय मिला मन अपने आप चला जा रहा है जो लोग तबला सीखते हैं अपने आप बस टेबल में बैठे अपने आप फिर वो मनी मन अपने आप हाथ चलना शुरू हो जाता है तो जब एक बार रस पाल लिया जब आप अपने काम से जरा सेपोरेटली हटे मन में तब ब्रह्मविद तुरियगा, ब्रह्मविद वर वरीय वरिष्ठा तो क्या करना चाहिए दो चीज मैं समाप्त कर रहा हूं दो चीज आखिर के श्लोकों में है जिसमें नचिकेता और यम के द्वारा हुई कथोपकथन को जो सुनता है श्रवण करता है श्रवण करवाता है या कालीन साधना का अंग बनाता है प्रातः कालीन हर एक धर्म में पृथ्वी के चाहे इस्लाम हो चाहे जूराथरिस्ट हो ताउिज्म हो हो यहाँ के बुद्धिज्म जैनिज्म में तो है ही है हिंदू धर्म में सुबह का हाउ टू यूटिलाइज फ्यू मिनट्स ऑफ मॉर्निंग दैट इज टू बी नोन बाय ईच एंड एवरी एस्पिरेंट सुबह अगर आप एक बार क्रोधित हो गए नीचे उठकर खूब क्रोधित हो गए तो दोबारा क्रोध करना आपके लिए आसान हो जाएगा तीसरे बार क्रोध करना और आसान हो जाएगा चौथे बार क्रोध करना और आसान हो जाएगा सुबह उठकर अपने को गाली दे दी दोबारा गाली दे देना और आसान हो जाएगा सुबह उठकर आपने एक बार तो किसी को क्षमा कर दिया तो दोबारा क्षमा करना और आसान हो जाएगा जो दैवी संपद में हम पाते हैं गीता के त्रयोदश अध्याय में दैवी संपद वो सुबह सुबह जरा सा बनन, जरा सा प्रयास जरा सा ये जो हमने सुना मैं तो बस चुम्बक चुम्बक रैपिड रीडिंग कैसे मैं करता चला गया जब आप लोग पढ़ेंगे मनन करते करते सुबह जब ध्यान करने का अभ्यास और अभ्यास के बाद जो थोड़ा सा स्वाद है लॉफ्टी आइडियाज इन लॉफ्टी आइडियाज से दिन भर का आपका मानसिक खुराक हो जाएगा मेंटल फूड एक बार आपका मन सेचुरेटेड हो गया आउटर तो एनर्जी लेबल अगर सेचुरेटेड नहीं हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ढूंढता रहेगा कहा जाने से कहा जाने से बस इससे ऑफ़ आइडिया से, से आप सैचुरेटेड हो गए देखिए करके जब तक हम नहीं मिलते नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे क्या कुछ उन्नति हुई जरूर उन्नति होगी तो आज यही समाप्त करते हैं। शान्ते, शान्ते, शान्ते है ओम शांति शांति शांति हरि ओ तत्सत् श्रीरामक